श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन आठ मई अठारह सौ सतासी श्री रामकृष्ण का प्रेम तथा राखाल राखाल काली तपस्वी के कमरे में बैठे हुए हैं पास ही प्रसन्न है उसी कमरे में मास्टर भी बैठे हैं राखाल अपनी स्त्री और लड़के को छोड़कर आए हैं उनके हृदय में वैराग्य की गति तीव्र हो रही है उन्हें एक यही इच्छा है कि अकेले नर्मदा के तट पर या कहीं अन्यत्र चले जाएं, फिर भी वे प्रसन्न को बाहर भागने से समझा रहे हैं राखाल प्रसन्न से कहां तू बाहर भागता फिरता है यहां साधुओं का संग क्या इसे छोड़कर कहीं जाना होता है तिस पर नरेंद्र जैसे व्यक्ति का साथ छोड़कर यह सब छोड़कर तू कहां जाएगा प्रसन्न कलकत्ते में माँ बाप हैं मुझे भय होता है कि कहीं उनका स्नेह मुझे खींच न ले इसीलिए कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ राखाल श्री गुरु महाराज जितना प्यार करते थे क्या माँ बाप उतना प्यार कर सकते हैं हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है जो वे हमें उतना चाहते थे क्यों वे हमारे शरीर मन और आत्मा के कल्याण के लिए इतने तत्पर रहा करते थे हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है मास्टर स्वागत आहा राखाल ठीक ही तो कह रहे हैं इसीलिए उन्हें श्री रामकृष्ण को अहेतुक तो कृपा सिंधु कहते हैं प्रसन्न क्या बाहर चले जाने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं होती राखाव जी तो चाहता है कि नर्मदा के तट पर जाकर रहूं कभी कभी सोचता हूं कि वहीं किसी बगीचे में जाकर रहूं और कुछ साधना करूं कभी यह तरंग उठती है कि तीन दिन के लिए पंच तप करूं परंतु संसारी मनुष्यों के बगीचे में जाने से हृदय इनकार भी करता है क्या ईश्वर हैं दानवों के कमरे में तारक और प्रसन्न दोनों वार्तालाप कर रहे हैं तारक की मां नहीं है उनके पिता ने राखाल के पिता की तरह दूसरा विवाह कर लिया है तारक ने भी विवाह किया था परंतु पत्नी वियोग हो गया है मठ ही तारक का घर हो रहा है प्रसन्न को वे भी समझा रहे हैं प्रसन्न न तो ज्ञान ही हुआ और न प्रेम ही बताओ क्या लेकर रहा जाए तारक ज्ञान होना अवश्य कठिन है परंतु यह कैसे कहते हो कि प्रेम नहीं हुआ प्रसन्न रोना तो आया ही नहीं फिर कैसे कहूँ कि प्रेम हुआ और इतने दिनों में हुआ भी क्या तारक क्यों तुमने श्री राम कृष्ण देव को देखा है या नहीं फिर यह क्यों कह रहे हो कि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ प्रसन्न क्या खाक होगा ज्ञान ज्ञान का अर्थ है जानना क्या जाना ईश्वर है या नहीं इसी का पता नहीं चलता तारक हाँ ठीक है ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं मास्टर स्वागत अहा प्रसन्न की कैसी अवस्था है श्री रामकृष्ण कहते थे जो लोग ईश्वर को चाहते हैं उनकी ऐसी अवस्था हुआ करती है कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व में संदेह होता है जान पड़ता है तारक इस समय बौद्ध मत का विवेचन कर रहे हैं इसीलिए शायद उन्होंने कहा ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं परंतु श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञानी और भक्त दोनों एक ही जगह पहुँचेंगे